अगला मंत्र के अवतरणी का पूर्व पक्षी तीन अनुमानों के और ब्रह्म के अंदर पान करण तक खंडन करना चाहता है उसके तीन दृष्टांतों के द्वारा यह मंत्र उन अनुमानों का खंडन करता है देखिए पहला अनुमान है अनुमाने निमित्त कारण सहाय कुलालवत् कुत् कुम टीका भी है पहला पंक्ति जो हमने यहां ऐसे लिख दिया है ब्रह्म न टीका क्या है आनंद टीका पहला पंक्ति ब्रह्म जो है इस जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकता सहाय शून्य सहायक के न होने से सोला, कुडाल कुडाल मात्र के समान जिसे दंडादि साधरा निरपेक्ष को घट के प्रति निमित कारण नहीं माना जाता कुलाल घट के प्रति निमित कारण तब है जब उसके पास दंड भी होगा मिट्टी होगा चक्र होगा सब कुछ होगा उन सब से वो बनाता है तब कहा जाता है घट के प्रति कुलाल निमित्त कारण है कुलाल मात्र को हम कारण नहीं मान सकते दंडादि सहायता के बिना उसी प्रकार से केवल ब्रह्म को हम कारण कभी नहीं बिना अन्य कारण का ऐसा अनुमान किया पूर्व पक्ष तब से खंडन करने के लिए मंत्र आरंभ होता है दूसरा अनुमान है दूसरी पंक्ति में दे रहे जगत ब्रह्म जगत का उपान कारण भी नहीं हो सकता किंगे ब्रह्म जगत से अभिन्न है जगत ब्रह्म से भिन्न उसे कल्पित है ना हरिव जगत जगदेव हरि हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनुतीय से मति ही परमार्थ गति हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुतीय से मति ही तो इसलिए कहते हैं कि भाई जब ऐसा है जो स्व से अभिन्न वस्तु के प्रति स्वयं में कारण कभी होता नहीं जैसे आपसे अभिन्न आपके प्रति आप स्वयं कारण नहीं होते स्वरूप के समान ऐसा पक्ष अनुमान करता है और तीसरा अनुमान तीसरे पंक्ति में जगत को ब्रह्म उपान कारण नहीं हो सकता तो त्रम चैतन्य है और जगत जड़ है जड़ के प्रति चैतन्य कारण कैसे हो जाएगा विलक्षण नहीं है इन तीनों अनुमानों के खंडन में ये तीन दृष्टान से मंत्र कह रहा है यथोर्णना सृजते गृहणते चाह पृथिव्याभवेशरा संभवतीहूर्णना सृजते गृहणते चयसा पूर्णना पूर्ण ना भी कर्त लो ज्यादातर मकड़ी ले लेते हैं। और अधिकतर कोशाओ में भी मकड़ी अर्थ दिया गया है इन मकड़ी ऐसे नहीं होते है ना जाल बनाते हैं और जाल कोई खाते थोड़ी है जाल में जो फंस जाता है उसको खाते जाल तो ऐसे रह जाता है मकड़ी बल्कि खा खा करके बड़ा हो हो करके अंत वही जाल में मर भी जाता है मकड़ियों को दृष्टान्त नहीं ले किंतु दूसरा है जिसका नाम उ ना, नाभी उभि कहते हैं जिसके नाभी में ऊन हो ऊन जैसा ऊन बना हो रहा था उसके नाभी में एक लूता कीट बोलते हैं इसको दूसरा नाम इसका है लूता कीट वो हरे रंग के होते हैं जिस तरह बड़े बड़े पेड़ों में होते हैं और करते नीचे चींटी वगैरह अन्य चीज कीड़े मकोड़े चलते हो ना वहां से देखते उधर से इधर मैंने एक फुट दूरी छीन नहीं चलता है वो पचास फुट नीचे घिछटता जाता है कितनी गणित है ये इतनी देर तेजी से चल रहा है तो इतने दूरी आने में कितना टाइम लगेगा और मुझे इतना दूर नीचे जाना है तो कितने समय मुझे कैसे जाना है ऊपर एहसास किताब लगा देता है और मुंह से लार छोड़ते हुए खड़गर बड़े तेजी से उतरता है बहुत और कीड़े को जो भी है उसका भोजन को पकड़ लेता है मुंह में ही पकड़ा हुआ है और मुंह का दूसरे हिसे बने स्वयं भी जो धागा है उसको तो तो खाते उसी धागे से ऊपर भी चला है जाते जाते-जाते वो धागे को खाते भी जा रहा है ऊपर चला वहां जो है अपने दूसरे पैर से दबा के भोजन को वो कीड़े को खाता लूता कीट वही अवर्णन अभी से का वो क्या करता है सृजते तो उसी से अपने मुंह से उसने लार को निकाला और धागा बनाया उससे उतरा ठीक अपना काम किया उस स्थिति भी उसी की वजह से है और जब चलने लगा उसको ग्रहण करते हुए ऊपर चढ़ गया दिखाने के लिए एक ही से उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों एक से एक अधिक रहे हो उसी से उत्पन्न हो रहा है स्थिति भी उसी के वजह से है वो लटका हो रहा था उसी पे वो उसको बनाए रखते टूटने नहीं देता वो अभी उसको खाते हुए जा रहा है ग्रहण भी कर रहा है अगला दृष्टान स्थिति तो को दिखेगा लेकिन लय नहीं दिखता ऐसे दृष्टान दे रहा है पृथ्वी औषध संभवंदी पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती है पृथ्वी में पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं सब्जियां पैदा हो रहे दाल पैदा हो रहे आप खाते हैं या नहीं। देखने में क्या रहा है, उत्पत्ति दिख रही है स्थिति भी उसी मिट्टी के कारण है, लेकिन नहीं दिखता उसका क्योंकि आप खाएंगे, खून बनेगा अब मरोगे, भस्म होएगा, तब मिट्टी में मिलेगा किसको पता चलता लय का उसका सब्जी वापस मिट्टी में मिल गया ये साक्षात नहीं होता किसी को आप हाँ, कुछ तो दिखते हैं जैसे पेड़ पौधे उगते हैं वही नष्ट हो गया गिर गया वही गल की मिट्टी में चले गए तो क्योंकि लायक नहीं रहता पेड़ को लेकर जलाने के भी यूज नहीं करता ऐसे भी पेड़ होते हैं जो लोग उसको जलाने के भी काम नहीं ले जाते हैं वो लकड़ी वहीं पड़े पड़े मिट्टी में मिल जाता। तो पता नहीं चलता ना समय भोग करके बहुत के बाद ये लकड़ी यही मिट्टी में मिल गया उत्पत्ति स्थित स्पष्ट नहीं कर रहा अस्पष्ट है ये दोनों ही संरक्षण का है समान है ना स्व सदृश को उत्पन्न कर रहा है जड़ से जड़ ही पैदा होता हुआ दिख लगभग इसे तीसरा दृष्टान है, जड़ से चेतन से जड़ पैदा होता हो जानकर के उत्पत्ति स्थिति यहां भी है लय का यहां वापस पुरुष में लय होता नहीं दिखेगा दृष्टान क्या है केशलोमानी पुरुष चेतन इसे क्या पैदा हुआ बाल पैदा होते हैं केश लोम है ये नहीं सिर पर केश है बाकी शरीर पर लोम है नाखून है ये सब क्या है जड़ पैदा हो रहे हैं आपसे आप जो से आप टिके भी हैं ये मारेगा तो नाखून पर रुटो दर्द तो लगेगा दबाएगा तो भी दर्द लगता है लेकिन क्या करते आप उसके बाद में काट के फेंक देते हैं बालों को भी काट के फेंक देते हैं वो वापस पुरुषालय होता तो वह दिखता है क्या आपने ट्रेन दिया कहीं मिट्टी में चला गया मिट्टी में लय हो गया वो मिट्टी में गोबर बन गया फिर गोबर से सब्जी बना सब्जी से आप खाएंगे अब पता तो चलता नहीं घर वापस पुरुष हो गया वो कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो इसीलिए यहाँ लय यहाँ भी अस्पष्ट है लेकिन उत्पत्ति स्थिति स्पष्ट है और लेकिन यहाँ दृष्टांत किसलिए विलक्षण के जान के तीसरा अनुमान विलक्षण होता वो उत्पत्ति देखी जा सकती है चेतन से विलक्षण सृष्टि भी देखने को मिल रहा है यहाँ जड़ है केश क्या है जड़ नाखून क्या है जड़ नख केश लोम इत्यादि जड़ पैदा हो गया से पुरुष से इसे तीन दृष्टांत दिया गया पहले में तीनों ही स्पष्ट है उत्पत्ति दूसरे में दो स्पष्ट है स्थिति उत्पत्ति और स्थिति तीसरे में मुख्य रूप में उत्पत्ति तो स्पष्ट है स्थिति का कोई भरोसा नहीं होता है कि पुरुष स्थिति हो रही स्थिति हो रही है और पहले जो सलक्षण का दृष्टान थे अंत वाला के लिए दिया है। एक ही से तीनों अनुमान का खंडन हो सकता था अंतिम वाले से ही विलक्षण से ही जो विलक्षण हो सकता है तो सदृशन में क्या थी? अनुमान करने की जरूरत संलक्षण तो होगा ही फिर भी शिष्य बुद्धि वैशिध्यार्थम सुखता सुख मैं अनायास प्रक कराने के लिए ही तीन पृथक पृथक अनुमान के प्रति तीन पृथक पृथक दृष्टान दिया गया भाष्य प्रतियोग्यक्षरुक्त भूतयोन्यक्षर भूत योन्यक्षरम इत्युक्तम भूतों का योनि कारण आकाश वायु आदि भूतों के कारण है यह ब्रह्म आपने कहा था कथम भूत वह किस प्रकार भूतों का कारण बन सकता है अर्थात पूर्व पक्ष नहीं हो सकता कथम आक्षेप में पूर्वक्ष। तब श्रुति उच्चते प्रसिद्ध दृष्टान्त ही तब प्रसिद्ध दृष्टांतों के द्वारा श्रुति जवाब दे रही है यथा लोके प्रसिद्ध जैसे कि लोक में हाथ प्रसिद्ध पूर्ण ना लूता निवारण करने के लिए दूसरा उसका असली नाम दे दिया लूता कारणपेक्ष सृजत स्वयर अव्यति तंतून बहि प्रसारण गृह स्वात्त भाव आपादे लूता किट करता क्या है कारणांतर की अपेक्षा किए भी ना हमने कोई चीज लाती नहीं है वो अपने मुंह से लाट छोड़ते हुए उसको धागा बनाने के लिए कोई साधन की परेशान नहीं है आपके पास रुई होता है उस रुई को धागा बनाने के लिए आपको तो मशीन चाहिए या नहीं लेकिन इस कीड़े को कोई मशीन की जरूरत नहीं किसी भी वायु साधन की परेशानी बस मुंह से छोड़ते जाएगा संकल्प करता है ये चीज धागा बन जाए और उसे जब वो निकला हुआ लार धागा बन जाता है। जाए तो कीड़ा थूकता भी होगा वो थूक थोड़े धागा बन जाता है अगर कीड़ा उल्टी कर दे तो उल्टी धागे बन जाएंगे क्या ढेर लग जाएगा धागे का नहीं ना मनीष इसका पीछे संकल्प इतना बड़ा काम करता है देखो वो संकल्प करता है अब जो मैं मुंह से पानी छोड़ूंगा यह पानी यह लार धागा बननी चाहिए बनता है आज जो संकल्प करे नहीं ना बने नहीं बने थूक रह जाएगा तो उल्टी रह जाएगी वो भी सिद्ध पुरुष है जो, जो वो संकल्प करता है वो धागे बन जाते हैं हम लोग संकल्प करे कुछ बनता उल्टा हो गया लूथा किट की विशेषता है तो संकल्प करता है यह लार धागा हो जाए और कोई साधन अन्य अपेक्षा नहीं संकल्प मात्र से कर देता यहां भी ब्रह्म ने ब्रह्म में क्या हुआ संकल्प हुआ है ना एक प्रजा संकल्प मात्र से हो जाता है पर। किंचित कारणांतरम कुछ भी अन्य कोई कारण की अपेक्षा की बिना स्वयं सृजत है स्व शरीर प्रसार स्वयं ही सृजन करती है वो कीड़ा अपने शरीर से अभिन्न उभी स्वशरीर अवितरिक मैंने अपना शरीर कैसा है उसका जड़ है तब सदृश ही जड़ तंतुओं को पैदा करता है तो शरीर अवितरिक्तन अपने शरीर से अलग नहीं अपने शरीर से अलग न होते हुए ऐसा चीजों को वह धागों को बाहर छोड़ता है वही प्रसार बाहर कर फैलाता है हो गया श्रौत। में चांदस स्वयं ग्रहण कर लेती है वो कीड़ा कैसे ग्रहण करने का मतलब गया? लपेट के गोल करके बांध लेता है बगल में कहते तो नहीं सात्म पेती उसको निकल के अपने अंदर अपने शरीर के साथ आधात्मय कर देता है। एक दृष्टांत वर्णन हो गया अथवा था चलो के प्रसिद्ध और लोक में जैसा प्रसिद्ध दूसरे दृष्टान है से जो क्या हो रहे हैं वो औषधिया वृह आदि स्थावरता अजल लक्षणा से कथन वा वृह स्थावरता उद्भिजतम लक्षता उच्छेद यहां पर जो कुछ भी पृथ्वी को उद्भेदन करके निकलता है वो सारी चीजों को लेना जैसे औषधि शब्द यहां अजत लक्षण केवल औषधिया में पैदा होते हैं क्या जह अजह जग किन प्रकार अज़ध. अज़ध क्या वहां पे अज लक्षण का अनुष्ठान दिया का प्यो दी रक्षदानेंगे कौन से बचाओ बिल्ली आके खाने दोष क्या होगा फिर वहां दधी उपघात जो जो दधी का नाशक है उन सब से बचाओ वहां पर क्या हुआ कौआ भी ग्रहण और कौए से भिन्न मार्जरा देवी ग्रहण हो गया उसे औषधि शब्द हम क्या करेंगे अजत लक्षणा सारे पेड़ पद सब प्रकार जो कुछ भी धरती को फोड़ के निकलता है उगता है वो सारी चीजों को लेनी है हमने लेकिन साथ साथ औषधि तो को भी लेना है इसे छोड़ना है इसलिए अजत लक्षण हो गया औषधियां भी हैं और वनस्पति अन्य जितनी भी हैं सारी चीजें आ भी तो लक्षद क्या हो गया यहाँ पर उद्विजतम लक्षाउच मृतिभा वनस्पति ओषधिया फलपाकंत भेद स्थावरा ही वनस्पत औषधाकांता औषधि क्या होते है? फल देखने के साथ साथ खत्म हो जाते हैं जैसे गेहूं धान ये सब क्या है काटना पड़ता है पेड़ को एक कदम और आम वगैरह इनको वनस्पति कहा जाता है हम क्या कहेंगे वनस्पति बाहर साल थोड़ी पेड़ काटा जाएगा लगा दे लगा दे 100 साल फल दे रहा है फल के साथ जिस पौधे को नष्ट नहीं किया जाता है फल मिला पेड़ को नष्ट कर दो ऐसे को ओषि कहते हैं फल पेड़ को फिर बचा के रखते संभाल के रखते हैं पेड़ बना हुआ है लगा हुआ है ऐसे को वनस्पति कहा जाता है स्वात्त अव्य व प्रबंध यहां भी स्वाप्त अवितरिक्त ही उत्पन्न हुआ है समझो पृथ्वी से अभिन नहीं है कि जो पैदा हो वो भी पार्थिव है पृथ्वी है जड़ है जड़ से जड़ की उत्पत्ति ये सदृश उत्पत्ति है इसको संलक्षण उत्पत्ति कहते हैं उसके लिए दो दृष्टान दिया पहले में उत्पिति तीनों स्पष्ट है दूसरे में उत्पत्ति स्थिति बात स्पष्ट है ऐसा चीज दो दृष्टांत है साक्षर का तीसरा विलक्षण पुर्ष के दृष्टांत यद्य जीव पुरुषा पुरुष के विशेष विशेषण दे दिया पुरुष कैसा है सप्त है विद्यमान और जीवित पुरुष अस्थि कहने से फायदा नहीं है अस्थि विद्यमान और विद्यमान है सामने किं तो मरा पड़ा है तो उसे क्या होने वाला सताकार जीवत से सता विद्यमानात और दो अर्थ निकाल विद्यमान विशेषण बना रहे हैं सता से मंत्र में सता है तो सतः कर दिया विद्यमान्थ केवल विद्यमान है मूर्ति के रूप में ऐसा करने से क्या फायदा इसलिए भाषा और व्याख्या करते हुए केवल विद्यमान का लक्षित से जीवित रहना क्षित है ऐसा जो पुरुषा विद्यमान और जीवित पुरुष से क्या होता है संभवंती संभवंती विलक्षण के अत्यंत विलक्षण पैदा हो रहे हैं बड़ा विचित्र देखो खाते हैं रोटी दाल सब्जी अंदर में हड्डी बन जाते हैं नशे बन जाते हैं क्या क्या बना अंदर और सबसे बढ़िया कमाल चीज खोपड़ी बना दिया अंदर है। है, ब्रेन बड़ा कंप्यूटर कंप्यूटर गजब और ये सारे चिप्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना? बारह लाख गुणा बारह लाख पांच सौ बार बताया ना एक बार में पावर ऑफ फाइव हंड्रेड लाख जैसे टू है दो नंबर है मान लो दो को दो से गुणा करोगे तो चार हो गया, कहा जाता है। दो को लिखी दो तो, ऊपर तीन लिखे जाते हैं नीचे दो लिख दिया बढ़ा दो ऊपर एक छोटे में दो लिख दिया जाए उसको दो स्क्वायर तो दो को उसी से ही दो बार गुणा करना दो को उसी संख्या से तीन बार गुना कर देना और दो के ऊपर छोटा छोटे चार लग गया दो को दो से चार बार गुणा करना यह अर्थ होता है गणित में ऐसे दिया बारह लाख ऊपर में अक्षर में क्या लग जाना है पांच सौ बारह लाख को बारह लाख से पांच सौ बार गुणा करना जो संख्या होगी उतनी संख्या उतनी कोशिकाएं सेल्स इस खोपड़ी में भरा है भगवान तो सारा इस्तेमाल ही नहीं होता सब खाली पड़ी है। उसका एक प्रतिशत भी मनुष्य आज इस्तेमाल नहीं कर रहा है जगह है ही नहीं उसको बचपन से सही बार मिलता मंत्र प्राणायाम सब प्रयोग होता तो खुलते ज्यादा से ज्यादा और खोलते वक्त भी साथ में भी वेद पाठ वगैरह होता वैदिक मंत्र का अब अंग्रेजी पढ़ देखकर अगर दीपक भाषा रटर दिमाग खराब हो गया खराब हो गया। तो खुलने के खुलेंगे कहां से वो वेदों को स्तर से बनाया गया है प्रत्येक शाखा में कई मंत्र से क्या देख रहे हैं आप हर शाखा में समान निकल रहा है ये वेद में भी है उस वेद में भी है समान मंत्र मिलते हैं इसीलिए कि जो भी उन मंत्रों को पाठ करेगा उसकी मस्तिष्क की वो सारी कोशिकाएं खुलनी चाहिए वो जो ध्वनि है उसका जो गूंज है वो अपने आप अंदर खोलता है इसे बच्चे को चिल्ला करके बोलते हैं रटो वेद को जोर से बोलो ताकि एक एक कोष खोलने चाहिए जैसे आप आ करके चिल्ला दे क्यों गला खोलने के, के लिए तंतों को, को खोलने के लिए स्वर तंतों को स्वर तंत्रों को खोलने के लिए भी चिल्लानी पड़ती है तो मस्तिष्क के तंतों को भी खोलने के लिए चिल्लाना पड़ता इन इन भजनों को चिल्लाने से नहीं खोलता उतना वो तो वेद को चिल्लाने से होता है वो वेद को जो गुरुमुख से सस्वर सुन करके करता है अंग्रेजों ने अगर ऐसे कर इस देश को बर्बाद और मुसलमान वगैरह ने सब लोगों ने पढ़ना छोड़ ही दिया दृष्टानता तथा निमित्ता लक्षणा दक्षणा संभवतीसार्डल विश्वम समस्तम जगत कभी जिस प्रकार से दृष्टांतों आपने देखा उसी प्रकार से आप समझिए विलक्षण और सलक्षण दोनों प्रकार की सृष्टिया एक ही ब्रह्म से होती रहेगी सलक्षण सृष्टि क्या है आदमी से बाप से बेटा पैदा होते सलक्षण है बेटा बेटी जब पैदा होते हैं ये सलक्षण सृष्टि हो गया और विलक्षण सृष्टि नाखून है बाल है इत्यादि जैसा इस से जैसा आप इस पुरुष से संक्षण दोनों सृष्टिया देख रहे हैं उसी ब्रह्म से भी संलक्षण सारी सृष्टिया उत्पन्न होती है वह भी निमित्ता यहाँ तो लौकिक दृष्टान्त में निमित्तांत्रेक्षता भी है लेकिन वहां निमित्तांतर अपेक्षा ही नहीं इसलिए पहला दृष्टान्त जो है निमित्तांत्र निरपेक्ष को समझना निमित्तांत्र अनपेक्षा यथोक् लक्षणात्म लक्षण वाला ये जो अक्षर ब्रह्म निर्गुण निष्कल निष्क निर्भर ऐसे वा। जो ब्रह्म है उससे संभव क्या उत्पन्न होता है यह संसार मंडल है इस संसार मंडल में ये संपूर्ण जगत ही उत्पन्न हो जाता है संसार मंडल में ब्रह्मांड बोल जगत में देवादि रूपा समस्त प्रकार की चौराहे लाख योनिया पैदा हो जाती अनेक दृष्टान कोई कह सकते एक ही दृष्टान से सारा अनुमान खंडन हो जाएगा क्या जरूरत है आपको अनेक दृष्टान देने की ताकि दे बात बिल्कुल सही है लेकिन हमने जो दिया है सुखार्थ बोध प्रबोधनार्थम श्रुति माँ है माँ के सदृश है वह चाहती कि बच्चे को आराम से समझ में आ जावे इसे तीन दिन दृष्टान दिया समझाने के लिए ठीक है समझ में आ गए इसका मतलब ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादन अन्य किसी की भी सहायता के बिना वह स्वयं में सारी कल्पना करने में सक्षम है अपने में वह अपने आप में सारे चीज को खुद ही आरोप कर लिया है ऐसे भी कहा जा सकता है तो पूछा जाए वह क्रम उत्पन्न होता है या झटी जी सारे खड़ा हो जाते हैं सारा संसार स्वप्रमी दोनों प्रकार के देखने को मिलता है ना कभी तो क्रम से पहले अपने आपका आप देखेंगे स्वप्न में फिर आप अपने मित्र की आपने मित्र, मित्र सामने दिखाई देता है एक एक जैसे स्मरण करते जाओगे तो वैसे वैसे जैसे उत्पन्न होते उत्पन होता दिखता है कभी तो एक साथ धर्म से एक संसार दिखता है पर आप खड़े हुए आप से दिख रहा है कैसा हो रहा है यहां भी आप उपनिषदों में देखते हैं किसी उपनिषद में लोक कान्न में सुरजा सब लोगों को सृष्टिकरण संगठन में लोक खड़ा हो गए पांच प्रकार के उपनिषद में आता है तैत्र में क्रम आ रहा है और कहीं को क्रम को भंग के छांधव्य में आकाश और वाई बोला ही नहीं सीधा तेज सृष्टि कह कहीं कुछ कहीं कुछ होने से आशंका होती है कि वास्तव में क्या है भास्कर रसले अवतरण कहते अगले मंत्र में कह रहे हैं ये भ्रमण उत्पति मानव विश्वम पद अन्य क्रमण उत्पन्त है नुग पद भद्र मुष्ट प्रक्षक व्य जो भ्रमश उत्पन्न होने वाला संसार है आगे मंत्र में कहे जाने वाले क्रम से ही उत्पन्न होता है युगपत उत्पन्न युगपद मैंने एक साथ उत्पन्न नहीं होता जिस प्रकार किसी एक मुट्ठी बैर लिया बैर कर बिखेर के फटर करके वैसे ब्रह्म ने सारा जगत योग बिखेर दिया चौरास लाख योनी ऐसा अर्थ नहीं कर सकते no. युगपत। नुगपथ प्रक्षेप व बद्र प्रक्षेप के समान गुधो है ना गोधुम मुस्टि प्रक्षेप इस समय खेती में आप क्या देखते हैं लोग गेहूं को बिखेर दे जाते हैं फिर आटा के साथ ट्रैक्टर है उसको मिट्टी पर दबा देता है गेहूं पैदा हो जाता है वैसे ब्रह्मा ब्रह्म ने जो है सारा संसार को बिखेर दिया ऐसा अर्थ तो नहीं है क्रम से सृष्टि मानना पड़ेगा और कहीं कुछ कहीं कुछ क्रम भी हो तो उनका परस्पर अन्वय करो समन्वय करो और एक क्रम तय कर दो उन सबको मिला करके यही ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया है तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नम अभिजाते अन्ना प्राणो मन सत्यम लोखा कर्म सुचाम तपसाचते ब्रह्मा ब्रह्म जो है तब से क्या हो गया मोटा होते गया मोटा तब से मोटा होगा छिये ब्रह्म अर्थ करना पड़ेगा इस अर्थ क्या होगा ब्रह्म के मोटा होता है क्या तप करने से कोई मोटा भी होता है वहां उल्टा तब कर दुबला हो जाएगा आदमी तो जब तब करोगे तो दुबला ही होते जाता है तब करने से मोटा तो कोई हो नहीं सकता तब से कैसे आप रहे हो मोटा हो गया तब से इस अर्थ करनी पड़ेगी तब का क्या है मोटा का क्या है सब घटाएंगे जैसे बाप जब मोटा हो गया क्यों ये सुन के कि बेटा पैदा हुआ बेटा पैदा हुआ है ये सुन कर ये बाप फूल गया तो मतलब क्या अर्थ होगा खुश हुआ खोजी से जो है एक छलक चेहरे पर आनंद जो दिखता है वह भुला हुआ जैसे लगता है वैसे यहां पर कुछ अर्थ करना पड़ेगा ना इसी प्रकार कुछ माया से विशिष्ट हो गया यहां पर हम क्या कहेंगे जिस वह हर्ष आह्लाद शक्ति से युक्त हुआ यहां यह संकल्प शक्ति से युक्त हो गया माया से युक्त हो गया ये इसका किया तब उसे क्या पैदा हुआ तथा न पुत्र की इच्छा पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा वाले पिता के समान यहां पर यह ब्रह्म ज्ञान रूपी तप यहां ज्ञान रूपी तप के द्वारा वह ब्रह्म कुछ स्थूल भाव को प्रोप्त हो जाता है तात्पर्य स्थूल भाव को प्राप्त हो गया निर्गुण निराकार था वह सगुण रहेगा सगुण निराकार फोलने का मतलब क्या है वह सगुण निराकार था निर्गुण था अब उसमें माया माया प्रकट हो गया अपनी शक्ति उसकी प्रकट हो रही है इस प्राकृति को कहेंगे शक्ति की प्राकृति उस भ्रम की स्थूलता में आना निर्गुणता से सगुणता में आना ही उसकी स्थूलता है त्पश्चात उसी ब्रह्म से सभी प्राणियों के लिए साधारण कारण रूपा जो अव्याकृत रूपी अन्न उत्पन्न होता है उस अन्ना प्राण अन्न से प्राण प्राण मनिया हिरण्य गर्भ लेंगे अन्न से प्राण पैदा हुआ मन हिरण्य गर्भ पैदा हुआ और वह हिरण्य गर्भ से मना। संकल मन संकल्प आदि व्यापार रूपी मन संकल्प विकल्प अध्यवसाय अहंकरणम इत्यादि भी मन जो अंतकरण वह पैदा हुआ और मन से मना सत्य सत्य और त्या सत्य मन सत्य बोलना सच ना यहाँ सत्य में दो भाग है सत्यम सत् आकाश और वायु को बोलते हैं त्य बोलते हैं अग्नि और जल और पृथ्वी को सत्य और क्य पहला दो भूतों को सत्य बोलते हैं और बाकी तीन भूतों को क्य बोलते हैं सत्यम का मतलब लेना है पंच महाभूत पैदा हुआ मन से और महाभूतों से क्या हुआ आ? लोका भू रादि समस्त लोक पैदा हुआ चौदह लोक चुकते हैं ब्रह्मांड पैदा हुआ और उस लोक में क्या पैदा हुआ उनमें मनुष्य आदि के अनुरूप कर्म और कर्म के फल अमृतम कर्म सुच अमृतम कर्म जनित फल है वो उत्पन्न हुआ सुख दुख आदि सब प्रकार के अपने अपनी योनियो के अनुरूप सबको जो सुख दुख मिलता है वही क्या है कर्म का फल है वो अमृत कह दिया इसलिए अमृत कह दिया उसको क्योंकि यावत काल पर्यंत यह जीव है तावत काल पर्यंत लोक है तावत काल पर्यंत इनका सुख को मिलना है इसे अमर के समान है वो। इसे तो जाओ। में का और बात कर नियम मंत्रा क्रम के नियम की विवक्षा से यह अर्थ विवक्षित अर्थ प्रदान कथन कर, कर, कर, करने के लिए यह मंत्र आरंभ हुआ है तपसा ज्ञान इत्यादि तपसा ज्ञानेन ज्ञाने ना उत्पत्ति विधिज्ञत आपने ज्ञान के द्वारा कौन से ज्ञान कदे उत्पत्ति उत्पत्ति विधि जगत के उत्पत्ति या उत्पत्ति से कर्मकांड की उत्पत्ति नहीं लेना दर्शनकार संग्रह का यहां उत्पत्ति विधि का मतलब क्या चीज उत्पन्न करने जा रहे हैं आप जगत उस जगत का उत्पत्ति संबंधी जो विधि उसके क्या उत्पत्ति के प्रकार के विषय संबंधी ज्ञान वाला है वो वाला होने ऐसे ज्ञा भूत योनि अक्षर ब्रह्म कौन है वो भूतों का कारण होता अक्षर तत्व तो तो जो ब्रह्म तत्व तो तो है वह केवल उसकी उत्पत्ति करने की प्रक्रिया प्रकार के ज्ञान वाला होने मात्र से ही उसके अंदर एक आनंद हुआ यहाँ जैसे पिता को जो पिता बनना चाह रहा है उत्पत्ति होने के बाद तो होगा वो जो उससे पहले भी उससे पहले ही जब शादी हो जाता है और बच्चा पैदा करने को सोचता है इच्छा जगती है उसको उस समय फूल जाता है मैं बाप होने वाला हूँ मेरे क्या ना पत्नी बनेगा ना बाप उसकी खुशी में फूलता है ये शादी से पहले यू रहती है दुग्ले पत्नी शादी के बाद ये मोटे में लग जाती इसीलिए अधिकतर लोगों ऐसे देखने को मिलता है कहते हैं उसी प्रकार भी समझो उत्पन्न होने के बाद खुशी की बात नहीं है तो उत्पन्न होने से पहले की बात है उत्पत्ति के बाद की भी में में लेने कोई आपत्ति नहीं है उत्पत्ति उत्पत्ति करने की प्रकार विधि उसको जानने वाला होने से यह भूत अक्षर ब्रह्म चीयते उपचीते उत्पन्न करने की इच्छा होने से किस चीज को कोई जगत को अंकुरमिवा अंकुरता दृष्टान्तू दृष्टान जैसा बीज अंकुर भाव को प्राप्त हो जाता है उछुणता अंकुरमिवा वीज उलता मन मोटापा मोटा, मोटा फूलता है फूल करके वो अंकुर बनता है ना बीज बिना फूले अंकुर नहीं बन सकते तो वही मर जाएगा वो बीज फूलना चाहिए उसको उस के हवा पानी ज्यादा मिल जाए तो सड़ जाएगा नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा जितनी मात्रा होनी उतनी मात्रा हर बीज का अपना अलग अलग है ना अब है गाजर इन चीजों को तुरंत पानी नहीं किया एक हफ्ता बीज डाल के छोड़ना उसके बाद कई चीजें तुरंत उसी समय बीज है। है है? है ना? उसी हिसाब से यहाँ पर भी ये भी बीज भी भी के समान बीज है ब्रह्म, इस जगत रूपी अंकुर के प्रति फूलता है अंकुर धारण करने के लिए अथवा दूसरा स्थान दे रहे हैं कोई कह सकते वास्तव ब्रम भी फूल गया क्या फिर आपको शंका करेगा भाष्यकार की दृष्टांत को लेकर के वो बीज जैसा सावय है है है कह सकता ना तुम तो ऐसी हो सकती है बीज तो सावय था तभी वो फुल करके अंकुर बन गया अगर ब्रह्म भी सावय है ये फूल करके फिर जगत बन रहा है इस आशंका को दूर कर दूसरे दृष्टांत कर रहे हैं पुत्र पिता हर्षैन पुत्र युव पिता हर्षेना, पुत्रम्यवपिता हर्षेना। जैसा पुत्र की उत्पत्ति करने की इच्छा मात्र से या उत्पन्न होने की वजह से पिता हर्ष चलो खुशी के मारे फूल जाता है लोक में देखने को मिलता है ना इसलिए आजकल लड़के पैदा हो गया ढीला पड़ जाता है आदमी लड़का पैदा फूल फूल सब फूल जाता है खुश हो जाता है लोक व्यवहार में सारी दुनिया में देखने मिलता है अजय लड़का हुआ बहुत खुशियां मनाया गया मर गया था फिर तो ढीला पड़ जाता है नहीं चार उतर जाता उतर जाता है पीला पड़ जाता है दुनिया में देखने को स्पष्ट मिलता है इसलिए उसी इसलिए के इसमें क्या है फूले में तो नहीं होता नहीं यहाँ पर सावेवता जिस अंकुर में दोष आता है वो दोष यहाँ नहीं दिखता है केवल एक अंदर में उसके खुशी होती है संकल्प जगता है एक इच्छा हुई थी वो इच्छा की पूरी हुई या इच्छा के पूरी के प्रयत्न करने जा रहा है इस वजह से उसको एक आनंदित जो हुआ एक शक्ति विशेष उसके अंदर जागृत हुई है उसी को यहाँ पर दृष्टांत दूसरा उत दिया पुत्र पिता हर्षेना एवं सर्वज्ञतया सृष्टि संहार शक्ति विज्ञानवत्तया विज्ञानवत्तया उपचित तथो ब्रह्मण अन्नमें भुज्यती अन्नम, अन्नम अव्याकृत साधारण संसारिण व्याचिकीर्षितावस्थारूपेण अभिजाते उत्पादते जिसलिए सर्व सर्व्ञ सरवग्य होने के कारण से सृष्टियाशक्तिम्तया तैया सृष्टि सं शक्ति विज्ञान वाला होने से विज्ञानवत् तया, तया कि व्याख्या कर दिया सृष्टि स्थिति और संहार शक्ति के विज्ञान वाला होने से उससे उपचिता फूले हुए के समान रुक्त होकर के ब्राह्मणों ऐसा उस तथो ब्राह्मण तारस ब्रह्म से अन्नम अन्नपा अन्य क्या चीज है अद्युजे भोग के पदार्थ भोग के योग्य हो गया पहले क्या हुआ केवल मायावच्छिन्न चैतन्य था मायावच्छिन्न चैतन्य जो भोग के लायक नहीं है यानी जब तक सुख शरीर प्राप्त नहीं करता कारण शरीर भोग नहीं अनुभव कर पाता है सुख शरीर जो है वही भोग का अधिकार स्थूल शरीर स्थूल शरीर सुख दुख का नित्र के साक्षात्कार करेगा और सुख शरीर भी सुख शुद्ध का नित्र साक्षात्कार करता है स्वप्न में और जागृत में स्थूल और सुख दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं सुख दुख का नित्र साक्षात्कार कर रहे हैं और कारण शरीर में जो जोशक्ति काल में आप अनुभव करते हैं सुख वह स्वरूप सुख वो भोग नहीं कहा जाता उसको वह सुख दुख का नित्र साक्षात्कार नहीं है है कभी कोई करते मैं बल्कि नींद नहीं आने पर कहता है है ना रात भर नींद नहीं आई खराब रहा दुख करता है वो स्वरूप से गोने के आते हैं भोग कोटी में नहीं है इसलिए मायावचिन चेतन ने क्या कर दिया एक सुख शरीर को बनाया वह भी सुख शरीर में दो भाग लेंगे पड़ेगा ना बल्कि तीन भाग लिया जाता है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा अंतर्यामी तीन भाग लेते हैं उसमें से हिरण्यगर्भ बाद में ले रहे हैं ना ये इससे पहले क्या लेंगे हम संसार साधारणम संसारी नाम कह दिया अव्याकृतम अद्यत बुद्धित अन्नम मैंने अव्याकृतम अव्याकरण क्या चीज है वो संसारी नाम साधारण संसारी उनका साधारण स्वरूप है वो क्या साधारण स्वरूप का मतलब व्याचकृषित अवस्था रूपये व्याकरण करने की व्याचकृषित उत्पन्न करने के लिए इच्छित वस्तु की एक अवस्था विशेष के रूप से वो अभिजय थे उन्हें अभिवेजित अभिव्यक्त होता है इस इसको करें ईश्वर का ोपूत मैत महाभूताण व्याच किसीभूत मैया उपायद महाभूताजी महाभूता सकल जीवन के है, वो है, तो भी की उत्पत्ति कैसे खत्म कर रहे हो ऐसे आशंका कर तो। उत्पन्न करने के लिए इच्छित तो। ऐसे व्याख्या करना पड़ा भाष्यकार को जिसको आप उत्पन्न करना चाहते हैं उसको मन में रख करके जैसा पिता व्यवहार कर लेता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म जिसे उत्पन्न करना चाहता है उसको उत्पन्न लगा दी गई ज्ञान वाला होने के कारण से ज्ञान रूपा शक्ति से विशिष्ट होकर के वह अभिव्यक्त हो समान अभिव्यक्त हो जाता है यदि भी अनाजिए कोई कह सकता है कर्मअपूर्व जीवों के अपूर्व था पाप उसे विशिष्ट हो गया कभी नहीं क्योंकि वह जीव कब आएगा वास्तविक सर्वजीव का जो सारे सख्य बनाने के बाद अनुप्रवेश के पश्चात तो पहले है नियम भिन्न ईश्वरत्व असंभवाद प्रतिजीव भिन्न भिन्न गातेश्वर के ईश्वर के, तो के प्रति उपाधि नहीं हो सकता सामान्य रूपने संभव भी रूपे सामान्य नाम बहुत सामान्य रूपने कारण मान लेने पर भी प्रतिव्यादी सामान्य भी बहुत है उसके लिए एक कैसे सकेगा? एक, एक का कर्म कारण नहीं हो सकता समझ ले तो उसे विजेता है तो उसके भी कारण नहीं मान सकते उपाधि नहीं हो सकेगा शायद एक उपाधि मानना पड़ेगा तो उपाधि क्या होगा तो ज्ञान शक्ति को ले लिया यहां पर ज्ञान जा अन्न पैदा हुआ तो वही सर्वसाधारण जो जीवों सर्व तो चैतन्य तो तो हुआ तो उसके क्या हुआ सगुण निराकार जो प्राप्त हुई थी उसमें अब सगुण साकारता की ओर पहुंचा सुख शरीर की ओर आगे बढ़ता है कारण शरीर से सुख शरीर को प्राप्त किया यही अन्य शब्द या तात्पर्य सुख शरीर है उससे क्या हुआ उस सुख शरीर में भी और अधिकताई प्राण प्राण मने गर्भ इसलिए हम सूर्य में तीन भाग मानते हैं ना में एकोष, एकोष, में में विज्ञान में कोश मनोमय कोष और प्राण में कोश तीन चीज होती है आनंद में कोश वो कारण से वो कहते में कोष हो गया फिर अन्नम शब्द से क्या लेंगे आप इसलिए विज्ञान में कोश और विज्ञान में ही को लेना फिर प्राणम शब्द से प्राण में हो गया फिर मन शब्द से मनो में ये तीनों मिल करके समि सुख शरीर हो जाता है जन्म्यात साधारण तथा अव्याकृता अवस्था इसलिए अव्याकृत अवस्था अव्याकृत अवस्था क्या है उत्पन्न लिखित अवस्था विशेष उस अवस्था विशेष से अन्न रूप से प्राणो मे हिरण्य गर्भो ब्रमणो ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत साधारण अब क्या हो गया क्रिया शक्ति भी जुड़ जाएगी प्राण जुड़ गया तो क्रिया शक्ति शक्ति क्रिया शक्ति शक्ति शक्ति गया। अब ज्ञान है, इन दोनों क्रियाशक्ति क्रियाशक्ति होगा संकल्प शक्ति क्रियाशील हो जाती है मन। इसके बाद इसलिए मन को रख रहे ज्ञान क्रिया शक्ति अधिष्ठित जगत का जो साधारण रूप है वही क्या है हिरण्य गर्भ है उसी को यहां प्राण सबसे कहा है वो उत्पन्न अविद्या काम कर्म भूत समुदाय बीजा जगदात्मा अभिजयते अनु अभिजयत को कर अनु संबंध करना पड़ेगा अविद्या काम कर्म भूता जो समुदाय है इस समुदाय रूपी बीज से उत्पन्न अंकुर के समान इस जगदा जगत रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष का आत्मा अंकुर के समान अंकुर अभिजयते उत्पन्न हुआ है समझो इत्य अनुषंघ सुनाक्ष प्राण है कुछ प्राण से क्या हुआ मनो मना प्राण वृत्ति के नृति की उत्पत्ति हुई है प्रक्रिया में क्या है? विज्ञान के बाद मन मन के बाद प्राण प्राण के बाद अन्य अन्य प्राण मन विज्ञान आनंद तो उल्टा ग्राम है कि आनंद विज्ञान मन प्राण होना चाहिए था यानी आनंद विज्ञान प्राण और मन उल्टा क्रम रख दिया गया है तो है तो सुशरीर गई है वो क्रम की व्याख्या लेन नहीं, नहीं है वहां तो अंतरता को लेकर कहा था जितना बड़ा स्तू शरीर है शरीर से बड़ा प्राण छ छ इंची बार तक है प्राण में शरीर इसका प्राण का फोटो खींचा है लोगों ने केवल प्राण में शरीर का फोटो आपको बिठाएंगे आगे प्राण में शरीर का फोटो खींच देंगे आंख, मांस, वांस बाल, बाल कुछ नहीं दिखता। का फोटो में कोई भी अवयव नहीं दिखेगा प्राण पूरे भी सब शरीर प्राण पूरे शरीर में आग का गोला जैसे दिखता है उस लहर जैसे दिखते है बाहर निकलते हुए प्राण का रूस में एक वैज्ञानिक हुआ क्रिलियन बहुत बड़ा अच्छा योगी था और फोटोग्राफर था उसने अनुसंधान कर करके कर करके कर करके कर -कर कर -कर कर -कर एक ऐसी कैमरा बना दिया अंत में जिससे आपके प्रेम में कोसे फोटो खींच दिया इसलिए का उसका नाम है क्रिलियन फोटोग्राफी बहुत विरल है यानी कि जहाँ तक कैमरा मिल जाएंगे इसके कौन खरीदेगा ये सबको तो चेहरा चाहिए ना केवल आपका गोला कौन देखेगा इसे कोई खरीदता नहीं फोटो उस कैमरा बना ही नहीं इसलिए ज्यादा कैमरा दुनिया में अब भी दो तो चार ही होंगे कहीं इधर उधर विदेशों में तो ऐसा प्राण जैसल बड़ा, और मन उससे भी बड़ा मनोमय कोश, उससे भी बड़ा विज्ञान में कोष उससे भी बड़ा आनंद में कोष ऐसी कल्पना लोग करते हैं उस दृष्टिकोण से व्यवहार हुआ लेकिन यहाँ देख रेख ज्ञान शक्ति और शक्ति उन दोनों से अधिष्ठित जगत साधारण रूप अमित काम करो भूत का समुदाय अंत करणा चारों संकल्प विकल्प संशय निर्णय आध्यात्मक जो मनाजाय तो तो भी उससे भी क्या हुआ ज्ञान भी है क्रिया भी है संकल्प शक्ति गया सारे क्या करेंगे आकाशादिचकम अभिजाते सत्य नामक जो आकाशादिचको तो नीचे तीन नंबर टिप्पणी इसलिए सच त्यच सत्यम ये श्रोतिया आकाशादि ये पढ़ में दिया है को में हैत्यम यह आएगा उसके आधार पर बोल दिया जाता है सत्यम सत्याख्यम आकाशाद आकाशादि पंचमा भूतों की उत्पत्ति हो गई ऐसा समझो उससे तस्मा उस सत्या के भूत पंचक से भी भूत पंचका अंधक्रमेण भूत पंचम से क्या हुआ ब्रह्मांड क्रम से सप्त का भूराद सात जलों के भूराधे ऊपर गए सात नीचे गए चौदह लोकों के भुवन मंडल उत्पन्न हो गया तीसु मनुष्यदि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेण और उनमें भी मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रम से मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रम से क्या हुआ मनुष्यादि प्राणी वर्णाश्रम क्रमेणा कर्माणी मनुष्यादी प्राणियों का अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार उनकी योग्य जो, जो कर्म है उन कर्मों को वेदों के रूप में प्रकट कर दिया कर्म सूचनिमित्त भूतेशु अमृतम कर्म जम फलम कर्म है निमित्त चिन्ह ऐसा जो चीजों को का फलस्वरूपेणा अमृतम बने कर्मजम फलम सारे चीज उत्पत्त जहां जहाँ आया है उसका सब जगह समझना वास्तव ब्रम जो है उत्पन्न नहीं हुआ इसीलिए आपको कहना पड़ता है इस रूप में विवर्क होकर अभिव्यक्त हो रहा है दिखाई दे रहा है उस प्रकार से जैसे कपड़ा की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से वह दिखाई देता है, है नहीं पहले कपड़ा लपेटा हुआ गोला सा पड़ा हुआ है उसको फैला करके आपने मांड लगा दिया उस अवस्था में आप कपड़ा अलग से दिखेगा अब वो गोला बनाओ बनेगा नहीं वो कड़क हो गया अभी है नी फिर से रेखाएं खींच दी वो अलग ढंग से दिखेगा आप रंग भर दिया अलग ढंग से दिखेगा वो अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रहा है ना वही कपड़ा ही अनेक रूपों में अभिवक्त हो रहा है उसी पर प्रकार पर भी अभिव्यक्त होता तो हुआ समझना चाहिए कहते इसको कर्म कर्मचि फल को आपने अमृत क्यों कह दिया अमृत से अपने मोक्ष भ्रम क्यों नहीं ले रहे वापस कहते इसीलिए यावत कर्माणिकल्प कोट क्षेत्र में न बनशंती तावत न बन सती अमृतम क्योंकि करोड़ों कल्प भी जाए कल्प कोटि सत्य कोटि को भी सौ में भाग गुणा कर दो करोड़ों को में कर दिया जाए तो जा खराब खरब खरब भी हो जाए अरबों खरबों कल्पों तक भी ये कर्म नष्ट नहीं होते ये कर्म करते रहता ना कि कौन मोक्ष आ रहा है मोक्ष का ढोंग है मोक्ष ये आड़ ही कर्म ही होता है तीसरे गाते हैं कर्मणि कोटिवी कर्मी नब तक ऐसा है तावत इस तब तक तो उनका फल विनष्ट नहीं होता है इसलिए इसको अमृतम कह दिया गया है फलतावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव न इति इतियावत समि रूप विवक्षित वृष्टिप आ गया लोक सृष्टि उत्तर काल पात क्योंकि कर्मसूच अमृत में जो है वृक्षि सृष्टि के अंतर्गत लेना मन तक सत्यम लोका यहां तक क्या है समृष्टि कर्मसूच अमृत वृष्टि सृष्टि में चला गया। ऐसा टीका का अलग करके समझाते